अनानसी और दानिशमंदी का घड़ा एक वक्त का किस्सा है जब इंसानियत ने अभी तक आग और पहिया इजाद नहीं किया था अफ्रीका के एक छोटे से गांव में एक इंसानी फरिश्ता रहता था जिसका नाम था अनानसी अनानसी आसमान के ताकतवर बादशाह न्यामी का बेटा था अनानसी हमेशा बहुत बेचैन रहता और नई चीजें सीखना उसे बहुत पसंद था। इस पर उसके वालिद ने दी और फैसला किया कि आखिर वो वक्त आ गया है कि उसे दानिशमंदी का घड़ा तोहफे में दिया जाए। अनानसी, मेरे बेटे, इल्म के लिए तुम्हारी तलाश ने मुझे बहुत मुतासिर किया है और मैंने फ� पर याद रखना कि अच्छी दानिशमंदी का एक ही फर्ज होता है कि इसे आगे बढ़ाओ। अनांसी इस खड़े की कशिश में इतना खो गया कि उसने पूरी बात ही नहीं सुनी। शुक्रिया अब्बाजान मैं इस खड़े को हिफाजत से रखूंगा और अच्छे से इल्म हासिल करूंगा। जैसे-जैसे वक्त गुसरता गया अनांसी ने उस दान बहुत खो। मुझे तुम पर नाज है, बेटे। तुम ये इजाद गांव वालों से क्यों नहीं बाँटते? ये इजाद बाँटूं? हम्म, बिल्कुल नहीं। ये मेरी इजाद है और मेरे सिवाय इसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसने न्यामी को फेकर मंद कर दिया, पर उसने कुछ ना कहने की ठानी और इसे वक्त पर छोड़ दिया। कुछ दिन वो बहुत खुश हो गया और उसने एक कव्वे को भेजा अपने वालिद को ये पैगाम देते हुए कि वो उसके तंबू में तशरीफ़ लाएं। जब न्यामी आया वो आग को देखकर बहुत खुश हुआ। अब्बा जान, मैंने आग पैदा की है। तंबू के अंदर मुझे अंधेरे में जीने की जरूरत नहीं है और मुझे ठंड महसूस करने की जरूर तुम्हे कोई अंदाजा नहीं है कि तुमने कैसी इजाद हासिल की है बेटा यह इजाद इंसानियत को एक अलग ही معیار पर ले जाएगी तुम्हें फौरन ही इसे लोगों के साथ बांटना होगा अब्बा जान यह मैं हूं जो कोशिश कर रहा है तलाश और नए इजादों की आपका ख्याल है कि मैं अपनी दानिशबंदी को اس चाहूंगा इस गांव के काबिल लोगों के साथ जो अपने کی की बात कुछ नहीं कर रहे हैं नियामी आननसी के अल्फाज सुनकर सकते में आ गया उसने जान लिया कि वो अब चुप नहीं रह सकता। अनानसी, मैं बहुत खुश था कि दानिशमंदी के घड़े के लिए माकूल हकदार मेरा बेटा निकला है। हालांकि अब मुझे इल्म हो गया है कि मुझसे खता हुई है। मेहरबानी करके वो घड़ा वापस कर दो। मैं किसी और को तलाशूंगा जो दुनिया के साथ अपनी दानिशमंदी बां मैंने घड़े को ऐसी जगह चिपाया है जिसे आप कभी नहीं ढूंढ सकते और ये हमारे गांव से बहुत ही ज़्यादा दूर है। न्यामी ने कुछ देर सोचा और कहा, अनांसी, तुम इंसानों के बीच रहने के काबिल नहीं हो। तुरंत चले जाओ और तब ही वापस आना जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। और जहां तक मेरे वालिद कभी नहीं समझ पाएंगे कि इंसानों को इस घड़े का हक बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मैं इसे घने जंगल में कहीं छिपा दूं, जहां कभी भी कोई भी इसे नहीं ढूंढ पाएगा। अनानसी ने छिपाई हुई जगह से घड़ा लिया और खरसित चला गया। इस दानशब्दी का हकदार सिर्फ म और जल्दी वो बहुत थक गया और प्यास भी लगाई। आह मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे पानी कहां मिलेगा? क्या वो दरिया है? हाँ मीठा ठंडा पानी यहां मैं पानी पी सकता हूँ। ठीक है मैं ओह ओह ओह ओह। दरिया का साहिल ढलान पर था और फेसलन से भरा था। अनांसी को बहुत बेबस महसूस हुआ। उसे खौफ था कि द मैं वहां कैसे पहुंचूं? ये बहुत दुश्वार है। तभी अनांसी ने पानी में छपाक की आवाज सुनी। उसने एक तरफ देखा और देखा कि एक छोटा सा बच्चा उसकी तरफ देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। वो बच्चा एक बेल खींच रहा था जो एक पत्तों से बने घड़े से बंधी थी दरिया से पानी निकालने के लिए। � अनानसी बहुत खुश हुआ और एक ही पल में पानी गटक लिया क्योंकि वो बहुत प्यासा था। हाँ, हाँ, हा, ओह शुक्रिया छोटे बच्चे। कुकु। अनानसी ने अपना सिर पीछे घुमाया। दिलचस्प है। खैर एक बार फिर से शुक्रिया। मुझे अब जाना होगा। कुकु। अ कोई बात नहीं। अनानसी मुड़ा और चलने लगा। कुछ देर के बाद उसने ये जाना कि वो छोटा बच्चा उसके पीछे आ रहा है। अनानसी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। हे, hey, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? गूगू? नहीं, नहीं, गुगुगु! गु, गु, अपने कबीले में वापस ले जाओ। गूगू? हाँ। अनानसी ने आह भरी और चलना जारी रखा वो चलते गए जब तक एक बहुत बड़ा दरख्त नजर नहीं आया दरख्त की बेशुमार टहनियां थी जो सभी तरफ फैली हुई थी वो इतनी टेढ़ी-मेढ़ी थी कि उसे दानिशमंदी का घड़ा छिपाने के लिए ये बहुत माकूल जगह लगी ये माकूल जगह लगती है मेरे इस बेशकीमती घड़े को छिपाने के लिए अनानसी वो छोटा बच्चा हालांकि बहुत खुश हो रहा था अब क्या हुआ अनांसी मुड़ा और उसने देखा कि वो बच्चा एक बेल को थामे है बिल्कुल درخت के बगल में उसने घड़े की तरफ इशारा किया और उस बेल में एक गांठ बांधी अनांसी बहुत खुश हुआ यह दरअसल कारगर होगा वो درخت की तरफ गया एक बेल तोड़ी और बिल्कुल वैसे ही किया जैसे उसने मशवरा दिया था। फिर उसने चढ़ना शुरू किया जबकि छोटा बच्चा देख रहा था। अनानसी बहुत ऊपर चढ़ गया दरख्त के सबसे ऊंचे हिस्से पर। ओह, आखिरकार, दानिशमंदी के घड़े को रखने की ये सबसे बेहतरीन जगह है। कोई भी कभी इसे ढूंढ नहीं पाएगा, यहाँ तक कि छोटा इंसान भी इसे नहीं देख सकता। अनानसी ने वहाँ से नीचे देखा और देखा कि छोटा बच्चा रेत का पहाड़ बना रहा है और रेत पर लकीरें बना रहा है दरिया की तस्वीर बनाने के लिए। अनानसी लड़के को घूरता रहा। उसे समझ में आ गया कि इस पूरे � अगर ये छोटा इंसान बिना दानिशमंदी के घड़े के इतना दानिशमंद है, तो मैं सोचता हूँ कि पूरी इंसानी नस्ल क्या कुछ करने की कुवत रखती होगी? उन्हें बस थोड़ी सी हौसला अफसाई की ज़रूरत है, कुछ दानिशमंदी की जो बांटी जा सकती है। अनानसी ने घड़े की जानिब देखा और आखिर में फैसला क यही अब्बाजान ने कहा था। अनानसी दरख्त से नीचे उतरा और घड़े को दरिया में फेंक दिया। दरिया की तीज लहरों ने उसे तोड़ दिया और उससे सारी दानिशबंदी बह गई गांव की तरफ जाती हुई। छोटा बच्चा उलझन में पड़ गया। कक्कू? हाँ, हा, जानता हूँ। चलो, अब तुम्हें घर ले चलता हूँ। और इस तरह आनांसी वो इंसानी फरिश्ता आखिर में तैयार हो गया इंसानियत का उस्ताद बनने के लिए उसने उन्हें सिखाया कि आग कैसे जलाते हैं भैया कैसे बनाते हैं और काश्तकारी के तारीखें भी सिखाए उसने सब की मदद की छोटे बच्चों को कहानियां सुनाई इस दौरान वो इल्म और दानिशमंदी जो दान اور انہیں تیار کیا کہ و زمین کی سب سے طاقتور باشندے بن جائیں۔ انانسی کا شکریہ، علم سفر کرتا ہے دور دراز تک الگ الگ شخصیتوں کو الگ الگ چیزوں کے بارے میں سکھاتے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی انسان کے پاس پورا کا پورا علم نہیں ہے۔ اور اسی جب ہم خیالوں کی عدلہ بدلی کرتے ہیں، تو ہم علم کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ اگر سب کے پاس پورا علم ہو یا ایک ہی انسان کے پاس پورا علم ہو، तो दुनिया कभी भी तरक्की नहीं कर सकती ठीक उसी तरह जैसे एक मोमबत्ती को दूसरी मोमबत्ती से जलाने पर उसका कोई घाटा नहीं होता उसी तरह इल्म बांटने से बढ़ता है बचाकर रखने से नहीं